चश्मा ले लो लगे शुरु शो भगम श्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा व्रेसिम प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष वद वदिष वदिष तम अवतो तद्भवत अवतु ओम शांति शांति शांति स के लिए भाष्यकार दो दृष्टांत दुष्टांत क्या है शुक्ति का ही रजतवत् अब भाषते एक सद्वितीय और अध्यास अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से उसका व्याख्यान करते हैं में थोड़ा फर्क जो दिख पड़ता है वो किस कारण से आ रहा है पूछा अध्यास पैदा होने का क्रम क्या है उसको लेकर थोड़ा फर्क होता है रहे? अध्यास पैदा होने का क्रम क्या है इसमें फर्क देखता है लेकिन अध्यास का स्वरूप में फर्क नहीं देखता है अध्यास का लक्षण को भी वो अलग अलग नहीं है लक्षण क्या है स्मृत रूप परत्र पूर्व दृष्टाव भाषा यह लक्षण है और अध्यास का स्वरूप क्या है पूछा अन्यत्र अन्य धर्मा भाषणा ना अन्य अन्य धर्मा भाषा यहाँ पर और, और किसे और किसी का धर्म इसलिए तीन को हम अलग अलग नाम दिया ख्या अख्या और और कुछ असत ख्या असत ख्याति नहीं बोलो उसको मिथ्याख्या बोलो ऐसा हो बहुत है ख्याति को और जो कोई थोड़ा बोलना चाहता है उसको ख्यातियों को जोड़ता है है ना इसमें क्या रहने दो क्या हो गया है ना लेकिन सबका लक्षण और स्वरूप एक ही है अभी चौथा एक बोलता है आज उसका विषय है ये चौथा क्या है पूछा उसको बोलता है अनिर्वचनीय ख्या बोलता है ना ना आई होप टू गिवेटर एंड टूमारो इट मस्ट बी ब्लास्टेड इट इज टोटली रॉन्ग है ना अनिर्वचनीय ख्याति में बोलते ही आपको मन में आ जाएगा लेकिन वो जब वो तर्क करता है आप भटकते हैं या कुछ ना कुछ होगा हमको मान में ऐसा बोलेंगे आप है ना देखो क्या है शुक्का में रजत को देखा अभी क्या है परत्र पूर्व दृष्टावभाष स्मृति रूप है ना क्या हुआ पूर्व दृष्ट रजत है अभी रास्ता में जाते समय ओ चमकने वाला शुक्ति को देखा है लेकिन शुक्ति नहीं ऐसा नहीं जानता रहा है चमकता है चमकना देखते देखते ही ओ स्मृत रूप में वो याद आ गया ऐसा होता है देखो आप चुप बैठकर कुछ नहीं करते रहते हैं चुप बैठा है मन कैसा काम करता है देखो कुछ आता है और कहीं जाता है और कहीं जाता है कैसा जाता है ये रैंडम मोशन है ना जी लेकिन बहुत रैंडम नहीं है क्या होता है जहां कहा हूं ओ नियरेस्ट थिंग टू इट सादृश्य है वहां चला जाता है संस्कार के अनुसार और किसी को उसके अनुसार तो उधर जाता है एक ही विचार बोलते ही है ना मैं कृष्ण बोला तो किसी को मक्खन याद आता है बच्चा सुन रहा है मक्खन याद, तो याद आता है और कोई सुना तो गीतोपदेश याद आता है और कोई सुना तो रसक्रीड़ा याद आता है है ना इसका मतलब क्या है पर के संस्कार के अनुसार जो बहुत नजदीक है वहां पर चला जाता है ना सबका अनुभव है प्रकार इधर क्या वो चमक रात देखते ही उसको स्मृति में वो याद आ गया है ना याद आते ही उसको लगा एक जो है उसी को देख रहा हूँ ऐसा लगा रजत बाद में देखा इसलिए रजतवत रजत जैसा पड़ा ऐसा बाद में उसको मालूम है ना अभी देखो परीक्षा करने के बाद क्या मालूम हुआ वो रजत नहीं है उसमें ऐसा निश्चय हो गया अभी अनिर्वचनीय वाले क्या बोलते हैं सुना ओ पहले देखा है ना जब देखा देखो है ही नहीं उसको नहीं देख सकता जो वस्तु नहीं है उसको नहीं देख सकता वो देख सकता है ऐसा बोला वो विज्ञानवाद हो जाएगा विज्ञानवाद मतलब क्या है बौद्ध लोग बोलते हैं सामने वस्तु है ही नहीं केवल विज्ञान ही है अनाध काल संस्कार से विज्ञान है विज्ञान मतलब क्या है वो सब कुछ सिरमअ है जो जीप पड़ता है वही ऐसा दीख पड़ता है स्मृति रूप में जो है वही ऐसा दीख पड़ता है वहां पर वस्तु नहीं है ऐसा बोलते हैं। वो भी वस्तु नहीं तो भी दिख पड़ता है ऐसा नहीं बोलता है जो अंदर है वही बाहर दिखाता है क्या फर्क मालूम हो रहा है क्या वो ऐसा नहीं बोलता है बाहर वस्तु नहीं उसको देख रहा हूं ऐसा नहीं बोल रहा है ये जो स्मृति में उसको ही मैं बाहर देख रहा हूं उतना ही ऐसा बोलता लेकिन उसको थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसा कहते वो नहीं है तो भी देख रहा है इसका मतलब क्या हो गया बौद्ध सिद्धांत हो गया ये ठीक नहीं है वो कुछ ना कुछ नहीं रहा तो वो नहीं देख पड़ता है इसलिए वहां पर रजत है है ना रजत है इसका फर्दर प्रूफ क्या है पूछा सिर्फ देखा ऐसा नहीं है पकड़ने के लिए जाता है है ना नहीं तो रजत है ऐसा नहीं समझा कि वो पकड़ने को जाएगा इसलिए रजत है उधर है है है है है है है वाला बात नहीं रजत I mean, रजत पहले है, अभी देख रहा है। पहले मि ज्ञान को देखो है, वहाँ पर होना ही है एक वहां पर एक रजत नहीं रहा तो वहां पर नहीं देख सकता है अच्छा बाद में क्या हुआ ओ देखा पकड़ा देखता है ऐसा ऐसा देखता है शुक्ति है रजत नहीं है ऐसा हो गया अभी इसका मतलब क्या है अभी वहां पर है ही नहीं इसको कहना नहीं तो है नहीं तो उसको कहना ये भी नहीं है अभी एक ज्ञान है वो है उधर वो भी ज्ञान है है ना वो व्यवहार को भी आगे बढ़ा पकड़ने के लिए भी आगे बढ़ा है ना इसलिए हम ऐसा कहना पड़ेगा इन दोनों का समन्वय करो वहां भी एक ज्ञान है यहां भी एक ज्ञान है इसलिए क्या बोलना पड़ेगा वहां पर एक चांदी है जो है, नहीं नहीं बोल सकता नहीं है ऐसा नहीं बोल, बोल सकता दोनों से अलग एक अनिर्वचनीय रजत है उसमें क्या बोलते हैं मालूम हो गया ना आपका अब आप दिल से देखो क्या उसमें मतलब है देखो डोन्ट बी सो गलिबल यू आर नॉट चिल्ड्रन डोंट बिहेव व्हेन समबडी इज टॉकिंग बिग थिंग्स यूज योर ब्रेन्स है ना देखो जी किसी को कुछ नहीं समझता को छोड़ो जो सोच सकते हैं क्यों कैसा चुप बैठ सकता है है ना इसे अनिर्वचनीय ख्याति वाला एक रजत है ऐसा बोले अब इसका मतलब क्या है वो स्पष्ट बोलता है ये है ऐसा जो रजत है बाहर ऐसा नहीं है नहीं है ऐसा जो रजत है वो भी नहीं है।, है भी नहीं बोल सकता नहीं भी नहीं बोल सकता ऐसा तीसरा एक है वो कैसा आ गया उधर तीसरा ऐसा पूछा तुम्हारी अविद्या से है ना इसलिए अविद्या कल्पित बोलते ही ये अनिर्वचनीय है इसलिए अविद्या ही अनिर्वचनीय है हो गया वहां से ऐसा घोड़ा है मैदान है चलते रहा है ना अभी देखो यहां पर है एक ज्ञान है नहीं है ऐसा ये ज्ञान है बोला है ना सिर्फ ज्ञान, ज्ञान ज्ञान बोल रहा है यथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान ऐसा नहीं बोल रहा है है ना वहां पर शंकराचार्य क्या कहते हैं रजतवत् अवभासते ऐसा है रजतवत् अवभासते ऐसा है वत् जो बोला वत में क्या है ओ चांदी सा दिख पड़ा ऐसा आप कह रहे हैं सादृश्य को लेकर कह रहे हैं सादृश नहीं है इधर शंकराचार्य जब वत् बोला सादृश नहीं है और क्या जी अनिर्विचनीयत्व ही है कैसा जी मैं एक दुष्टांत देता हूं इसी दृष्टांत में नहीं दिखा, दिखा सकता इसलिए और एक दृष्टांत देता है क्या है कोई दूर से आ रहा है और तो क्या? देवदत्त सा दिखता है ऐसा बोला देवदत्त देवदत्त देवदत्तवत्त दिख पड़ रहा है ऐसा बोला जब देवदत्त देवदत्तवत्त दिख पड़ रहा है वहां पर सादृश्य नहीं है संशय है शय है है ना संशय कब आता है यही है वही है नहीं बोल सकता है इसलिए वो तीसरा है <laughs> वो देवदत्व भी नहीं है वो जैसा अधिक पड़ता है वो यज्ञ भी नहीं है वो दत्त देवदत्त दोनों को छोड़कर तीसरा एक है वैसे बुद्धि परिकल्पना में भी सकती। क्या चौथाला भी हो सकता है है ना वक्त को ऐसा करता करते ऐसा उभासपष्ट कह रहे हैं उसको छोड़कर ऐसा कहते है ना अभी देखो वहां पर जो रजत को देखा वो एक ज्ञान है ये तो ठीक है लेकिन वो कहा देख पड़ रहा है छुट्टी में देख पड़ रहा है बाद में उसको परीक्षा क्या नहीं ऐसा मालूम पड़ा तब तो इसका मतलब क्या है जो मैं पहले देखा वो मिथ्या ज्ञान है ये निश्चय ज्ञान है ऐसा इसमें खत्म होना है खत्म हो जाना इधर तीसरी कल्पना क्यों किया समझ आ रहे तीसरी कल्पना अच्छा तीसरी कल्पना का समर्थन करना शंकराचार्य जी क्या कहा है तीसरी कल्पना ही कर सकता है बोला क्या कल शायद मैंने पढ़ा उसको नहीं नहीं पढ़ा शायद इसको देखो इसको बोला विकल्प्यते, विकल्प्यते, क्ष न वस्तु याथात्म्य जानम याथात्म्य जानमुपेक्ष वस्तुतंत्र एकस्मिन् स्थाणुर्वा इति इति इति तुष वज यह तत्व है? बहुत दूर नहीं है दूसरा सूत्र में है। दूसरा सूत्र में है ना यहां पर क्या देखो अर्थ क्या है न तो वस्तु एवं नहीं वम अस्थि ना वह विकल्प एक वस्तु को है नहीं है, है? ओ, ये ऐसा है ऐसा नहीं है ऐसा कल्पना नहीं कर सकता है समझ में आ रहा है बहुत दूर रही है ये दो पेज के बाद है दो पेज पे थे। पे ये करना जो है इस विकल्पना मतलब कंफ्यूज हो गया हो सकता है पुरुष बुद्धि के अनुसार हो सकता है है ना अब मैं पहले ऐसा लगा ऐसा सोचा ऐसा हो गया ऐसा ऐसा हो सकता है ना वस्तु याथात्मिक ज्ञान पुरुष अपेक्षम वस्तु याथात्म ज्ञान जो है वो पुरुष बुद्धि अपेक्षा से नहीं होता है आप जो समझा उसके अनुसार नहीं है है ना किन किंतरी वस्तुतंत्र में बतात तो क्या है वो याथात्म ज्ञान जो है याथात्म ज्ञान वस्तु तंत्र में बतात इट इज ऑब्जेक्टिव इट इज नॉट सब्जेक्टिव वस्तु जैसा ऐसा ही समझना आप ऐसा नहीं और कुछ समझा इसका मतलब है मिथ्या ज्ञान है ठीक है है या तो मिथ्या ज्ञान है या हाँ इन दोनों को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता स्पष्ट है है ना नहीं स्थाणु एक स्थाणुआ पुरुषा तत्वज्ञान पर एक स्थान है स्थान मतलब ये छोटा सा एक पेड़ ना खम्बा हाँ हाँ समथिंग ओ सु गया ऐसा कुछ ऐसा <clears throat> रहता है ना ऐसा उसको देखकर ये एकमें भी क्या ये स्थानु है ये पुरुष है और कुछ है ऐसा समझा कोई ये तत्व ज्ञान नहीं है तत्व ज्ञान नहीं है उसमें पुरुष है अन्य है ये जो है वो मिथ्या ज्ञान है वो स्थाणु हो सकता है वो भी मिथ्या ज्ञान है स्थानुरेव इति इति ये स्थानु ही है ऐसा समझना ना है क्यों वस्तु तंत्र वस्तु जैसा ऐसा देखो है ना इसलिए अभी क्या हो गया आप ही स्पष्ट कह रहे हैं मैं देखा मैं नहीं देखा इसलिए वो भी नहीं बोल सकता ये भी नहीं बोल सकता इसलिए और तीसरा है ऐसा आपने कहा पुरुष आप कुछ चमत्कार करना चाहते हैं है? इसी प्रकार तो के वाक्यों को भी कई लोग कहते भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है तो वहां पर है ना पर भी क्या है वो ठीक नहीं समझा है कैसा देखो वहां तो पर भी परीक्षा करना परीक्षा मतलब क्या है पर देखा देखा देखा ये एक साइड से ही बाद में ऐसा देखा एकदम काला काला है ये स्पष्ट है है ना पर भी शास्त्र में भी क्या है ऐसा भी हो सकता वैसा हो सकता नहीं होता तो यह शास्त्र ही नहीं है शास्त्र नहीं है वो शास्त्र में क्या कहता है एक कहता है तो मतलब क्या क्या है और सबसे कि अर्थ अर्थ अर्थ को निकलना अर्थ निकलना अलग-अलग निकला तो, क्या समझना सुनो बोलता डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एग्जांपल पुरुष दिस यू सी द But once he realizes it is a sthano, that that whole prusha concept goes away. I mean the ना ना real. Whereas एकष्ठ चंद्र है द्वितीय अमें द द्वितीय वात है सब द्वितीय वात। Even when we know that there is only one chandra, we still keep saying two chandras because there is a fundamental problem in the eye or whatever it is. So these are two types of things. In one that once that uh, knowledge comes, the earlier one actually goes away. In the other case, even when the knowledge comes डिफरेंट। डिफरेंट ना एग्जांपल्स फॉर दे आर गिवन, है मैं शायद कल उसको कहा थोड़ा कहा है ना वहां पर उसमें क्या है यहाँ पर दो अध्यास बोला है इसको हमेशा याद रखो दो अध्यास इसको ठीक तरह से हम हमारे सिर में बिठाने के लिए क्या कर रहे हैं तब तो द्विपर्य आरम में ही बोला है अंत में भी बोला है ये ये है ए, लोग याद रखो ऐसा इसका मतलब है ना वहां पर सब्जी दो अध्यास है ओ जगत का अध्यास आत्मा में आत्मा का अध्यास जगत में है इसलिए जगत का अध्यास आत्मा में जो है उसको हटाने के लिए शुक्ति रजत दिया है शुक्ति के अज्ञान से अध्यास हो रहा है यहां पर प्रत्येगात्मा का अज्ञान से अध्यास हो रहा है है ना और दूसरे में क्या है प्रत्यवात्मा के धर्मों के धर्मों को वहां पर जगत में डाल रहा है उसका मतलब क्या है वहां पर नानात्म को देख रहा है है ना नाना तो को जब देख रहा है वो नाना तो नहीं है ऐसा दिखाना नाना तो नहीं है ऐसा जब दिखाते समय वो तो आंख को भी नहीं दिख पड़ना ऐसा नहीं है है ना अनिर्व दॉट अनिर्वेक्ष अभी इतना समझो अभी इसलिए ओ, क्या हो गया अंदर तीसरी कल्पना किया और पूछा इसका प्रमाण क्या है पूछा देखो जी प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बोल सकते हैं अनुमान से भी बोल सकते हैं अर्थापति से भी बोल सकते हैं श्री से भी बोल सकते हैं ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है को वो प्रश्नों को ऐसा खड़ा करता है जो अनुभव में नहीं है मैंने एक ओ, झूठ चांदी को देखा ऐसा बोलता है ऐसा वो बोलता है कोई मैं वो सब कुछ देखने के बाद मैं झूठ चांदी को देखा ऐसा कोई नहीं बोलेगा क्या बोलता है मैं सोचा चांदी को देखा लेकिन नहीं था ऐसा बोलता है झूठ चांदी को देखा ऐसा मतलब क्या है देखा है इसलिए ये झूठ चांदी एक रहना ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया और अर्थापत्ति प्रमाण अर्थापत्ति क्या है देखो वो भी एक ज्ञान है ये भी एक ज्ञान है, है ना ये दोनों ज्ञान अपोजिट है इसी अर्थापत्ति से तीसरा निकला है अर्थापत्ति प्रमाण है ना इसे बोला ना समझ में आ गया ना आपको अभी भाष्य कर क्या बोलते हैं सुनो पहले एक वस्तु एक प्रमाण से निश्चित हो गया और दूसरा प्रमाण को बोलने का जरूरत ही नहीं है ओनली दो गिली कॉन्फिडेंस देर प्रमाण फॉर द सेम थिंग है ना क्योंकि न च प्रमाण प्रमाण्तरे विरुद्यते बोलता हूँ बोलो न च प्रमाण प्रमाणातरे प्रमाणातरा विषय में प्रमाणातर ज्ञापय मतलब क्या है? एक प्रमाण से एक विषय मालूम होता है दूसरे प्रमाण से एक विषय मालूम होता है ऐसा है ना और तब दोनों में विरोध नहीं है इसे इससे विरोध कुछ नहीं है देखने के लिए विरोध हो सकता है लेकिन प्रमाण अलग होने से विरोध नहीं है ऐसा देखा तो ये एक प्रमाण से दूसरे प्रमाण को हम क्यों जाते हैं मतलब इस प्रमाण से निश्चय नहीं हो पाया क्या उस प्रमाण से हो सकता है क्या इसलिए जाते हैं क्या समझ रहा है एक मिनट प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जो जगत देख रहे हैं उसका स्वरूप वो नहीं है, नहीं है। तो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो देख रहे हैं गलत तो नहीं है। नहीं है लेकिन उसका मतलब फिर इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि रूप में ऐसा है स्वरूप में दूसरा सकता है और यहाँ जो हो रहा है जो दूसरे अनिल बच्चे ख्याति वाले बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं तो यहां भी तो भी हम दो प्रमाण प्रमाण प्रमाण ले रहे हैं ना एक और एक और विषय अलग है ना दो दो तो विषय विषय विषय हैं वो एक ही के लिए प्रमाण अलग, अलग है यहाँ पर विकार को रखकर आप प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहे हैं और निर्विकार स्वरूप को रखकर वो श्रुति प्रमाण बोल रहे हैं। से से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के सपोज़ सपोज़ जो चीज में आने बाद विद टेक देखो अभी बोलता देखो, प्रमाण क्या है होता है? देखो। एक के बारे में मैंने सुना उसको खाना कोई नहीं देखा सुना है ना? ये प्रत्यक्ष है मैं जो सुना उसका अर्थ ये क्या हो सकता है वो वो खाता खाता ही नहीं, नहीं ये हो सकता है, है है। ना? इसलिए मैं उस ज्ञान को रखा, वो नहीं खाता है. बाद में उसको देखा उसका मोटापन को देखो देखकर ये झूठ है यह नहीं खाता, है, है. नहीं खाता है, है. मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का खंडन नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अर्थ को मैंने निकाला था वो ठीक नहीं है, है ना तब मैंने क्या किया दूसरा अर्थ को बोला दूसरा अर्थ बोला प्रमाण को नहीं छोड़ा दूसरा अर्थ को बोला दूसरा अर्थ क्या है वो जब कोई नहीं देख रहा है तो रात में खाता है ऐसा बोला अर्थ में बदला प्रमाण में नहीं बदला लेकिन यहां जो एग्जाम्पल है दूसरा तो सुनी हुई बात थी प्रत्यक्ष पर देखो शब्द प्रमाण ऐसा बोलते ही उसमें विश्वास रखा वो भी बाद, बाद में ऐसा होगा देखो जी मैं हम तो नहीं देखा है उसको खाना झूठ तो नहीं बोल रहा है कोई नहीं देखा जो बोला इसलिए वहां पर आपक है उसमें नहीं है लेकिन से वो जो रखा है उसी को हम भी रखा गलत हो जाता है इसलिए दूसरे प्रमाण से देखा दूसरे प्रमाण आंख है अभी ये दोनों में मेल नहीं खाता है इसलिए तीसरा अर्थ को निकला अब निकाला और उसमें क्या है वो शब्द प्रमाण से मैं जो किसे जो सुना उसको नहीं छोड़ा अभी मैं जो देख रहा हूं उसको भी नहीं छोड़ा दोनों समय में करके बोला ये ठीक है उसी प्रकार इधर भी वो विरोध आ गया तो और कुछ दे सकता है मैं प्रत्यक्ष से देखा देखा स्मृति रूप है, इसलिए है, बोल रहे है। है मैंने फिर परीक्षा किया परीक्षा करने के बाद नहीं है ऐसा मालूम पड़ा, खत्म हो गया ना मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया और यथार्थ ज्ञान आ गया हो गया जिसकी वजह से वो क्यों आता है बाद में देखेंगे बाद में देखे अभी देखो भाषिका बौद्ध का खंडन कर रहा है। बौद्धमत का खंडन करते समय क्या बोलता है देखो नायम सा नाय साधुर यत प्रमाण प्रवृत्ति प्रवृत्तिपूर्वक संभवपूर्विकवृत्ति इसका मतलब क्या है देखो ओ था ये ऐसा कर बात करना ठीक नहीं क्योंकि प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पूर्व संभव संभव अवधारिये थे मतलब तो क्या है ये एक वस्तु के बारे में है या नहीं है कैसा निश्चय करते हैं वो निश्चय करने के लिए प्रमाण प्रवृत्त होता है समझे तो ना प्रमाण प्रवृत्त हो गया निश्चय हो गया वहां पर नहीं ऐसा बोला बाद में फिर एक बार देखने को नहीं कवच नहीं है प्रमाण प्रवृत्त हो बाद में फिर एक बार फिर एक बार देखने को चाहता है क्या जी है ना इसलिए प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति किसके आधार पर है वो संभव है असंभव है उसके आधार पर है वस्तु है इसलिए प्रवृत्त होकर मैंने उसको समझा नहीं ऐसा हो गया और प्रमाण अप्रवृत्त हो जाता ठीक है नहीं करो, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं संभवा संभवपूर्व क्या प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति मैं बोलता हूं ऐसा है इसलिए इसलिए ये कहो प्रमाण को मैं बोलता हूं प्रमाण को मैं बोलता हूं प्रमाण क्यों बोला क्योंकि वो तीसरा बोलना पड़ा तीसरा जो बोलता है देखो जी है या नहीं उसमें ये इन प्रमाणों में आ जाता है एक वस्तु है तो बाकी प्रमाणों में निश्चय हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ हरेक प्रमाण वस्तु है तो है ऐसा निश्चय करने के लिए ही है आप भी जानते हैं इसको है ना है नहीं नहीं है तीसरा एक है ऐसा आपने कहा इसको और तीसरा प्रमाण आपको आप इन्वेंट करना पड़ेगा अर्थापत्ति से निश्चय है ऐसा नहीं बोलना अर्थापत्ति से क्या निश्चय होता है अर्थापत्ति से अर्थ निश्चय होता है अर्थापत्ति से वो तो प्रमाण जो दिया वो बदलता नहीं है क्या समझ में अर्थ को आपत्ति आ गई तब अर्थ बोलते हैं जो प्रमाण से जो खबर आ गया वो बदल नहीं बदलता है प्रमाण नहीं होना चाहिए हाँ प्रमाण एक बार आ गया वो बदल ना बदलता बदलता नहीं है अभी कोर्ट में होता है ना एक बार एक स्टेटमेंट देता है बाद में दूसरा स्टेटमेंट दे देता है। प्रमाण कैसा हो सकता है मॉडर्न मेडिसिन अनुमान प्रमाण पे है तो जब उनका की बस बदलता ही जाता है बदलता ही जाता है तो क्या वो उसका क्या फिर हुआ देखो तो एक प्रमाण वहां पर अनुमान प्रमाण से जितना निश्चिका है वो गलत ऐसा नहीं बोल सकता लेकिन समग्र दृष्टि से वो नहीं देखा क्योंकि ऑल द पैरामीटर इट अकाउंट है ना इसलिए मिथम ऐसा नहीं बोल सकता है गलत नहीं है वो एक गलत नहीं है ये एक, एक देशी है वो एक पैरामीटर को अलग कर बोल रहा है है ना इसलिए ये तो पक्का हो गया क्या पक्का हो गया प्रमाण प्रवृत्ति प्रवर्त्य संभव उदाहरिये थे okay, yes. प्रमाण के पहले हम कह सकते हैं प्रमाण देख के पहले कह सकते हैं कि संभव है कि संभव नहीं है है प्रमाण होने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कि संभव है नहीं रखकर वो प्रमाण को बोलना नहीं है। कि दी आफ्टर। हो गया ताड़ी? मैं थोड़ा पीछे बात करूंगा ah? वो एक चंद्र स्वी वाला जो एग्जांपल है ah? जो बोला कि एक चंद्र का ज्ञान होने पर भी दो चंद्र का ज्ञान प्रशिश करता ah? है तो इसको हमें उसमें लें कि को का निराश होने के बाद बाद भी क्या ज्ञान करेगा में में उसको अब है। में आएंगे बोलूंगा अभी जो ये खत्म हो जाने दो तो अभी स्पष्ट हो गया ना अभी इसलिए वो मैं तीसरा प्रमाण से इसका निश्चय हो सकता है ऐसा नहीं बोल सकता वो तीसरा प्रमाण है ही नहीं <coughs> है ना और ये वो बाकी प्रमाण से निश्चय होता है, ऐसा अर्थापति भी नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ में फर्क होता है यानी वो अर्थापति प्रमाण का डेफिनेशन ही गलत समझ रहे यहां पर आप वो है ऐसा एक आ गया नहीं ऐसा आ गया आने के बाद आप उसको छोड़ना ही पड़ेगा वो तो जो देखा उसको छोड़ना ही पड़ेगा बिना छोड़ के वो भी है ये भी है, ऐसा तीसरा एक है सब बोला इसका मतलब क्या है ये कल्पना है तो प्रमाण एक्सेप्टेबल है क्या क्या? प्रमाण नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ही है तो कल्पना जो आती है वो गलत है प्रमाण के बाद ये है नहीं या इस प्रकार से जो प्रमाण के बाद कल्पना नहीं कर सकता यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण से ओ, एक बार चांदी को देखा उसको ही हम नहीं बोल रहे है। नहीं है, ऐसा नहीं देखा इसमें तो हम ये कह रहे हैं कि अर्थ को हम चेंज नहीं कर सकते अर्थ को जब एक बार ही डिटरमिन कर दिया कि ये रॉन्ग है तो उसका मतलब वो प्रमाण को छोड़ देना चाहिए छोड़ देना दूसरा अर्थ बना के ऐसा सब नहीं ऐसा नहीं है अर्थापति में क्या है देखो आप तो वाक्य है यह प्रमाण है मैं इसको नहीं छोड़ रहा झूठ तो नहीं बोल रहा है आ, है ना बाद में और एक प्रमाण है शब्द प्रमाण हो गया अभी प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से मैंने देखा मैंने जो अर्थ निकाला था उससे विरुद्ध हो गया इसलिए मैंने बोला ये दूसरा अर्थ है और जब कोई नहीं देख रहा वो समय खाता है ऐसा बोला इसका मतलब ओ का प्रमाण को भी मैं ही छोड़ा मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण को भी नहीं छोड़ा लेकिन दोनों का समन्वय उसके शरीर को के, उसके शरीर को को देख देख करके उस मोटा है हाँ। तो है ये सोच देखा कि दिन में नहीं है, हाँ। में खाता में खाता खाता है है है है रात रात में में ये किया नहीं खाता है ये जो ज्ञान शब्द से नहीं खाता है तो देखो जी नहीं खाता वो नहीं बोला वो बोला तो आप वाक्य नहीं होगा वो क्या बोला वो जो देखा उतना ही बोला है हम कोई नहीं देखा है जी उसका खाना कोई देखा नहीं झूठ प्रमाण नहीं हो सकता है झूठ बोला तो प्रमाण नहीं हो सकता है स्पष्ट हो रहा है इसलिए अभी आप क्या कर रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा लेकिन परीक्षा करके नहीं करके देखा परीक्षा करने के बाद ये पहले जो समझा था वो नष्ट हो गया नष्ट होने के बाद अभी में दूसरा ज्ञान आ गया इसका मतलब क्या है दूसरा ज्ञान ही है ही यथात्म या यथ यथार्थ ज्ञान है वह यथार्थ ज्ञान है उसको छोड़ देना ये खत्म हो जाना इसलिए तीसरी वस्तु तो कल्पना ही कर सकता तीसरी वस्तु तो ऐसा बोलना बहुत गलत हो जाए क्योंकि देखो तद विपर्यण को याद रखो तद विपर्यण को याद रखो अभी जगत के बारे में ऐसा कहा क्या जगत के स्थान में चांद चांद के स्थान में जगत को रोको रखकर वो करते हैं जगत बचनी है ठीक है हई भी नहीं बोल सकता नहीं भी नहीं बोल सकता तीसरा है क्या तब तो द्विपर्य बोला है ना आत्मा है नहीं हई नहीं, नहीं दोनों बोल सकता है है ना प्रश्न है वहां पर नसत्तन बोला है ना क्या अनिर्वचनीय नहीं, नहीं है अनिर्वचनीय नहीं, नहीं नहीं है जी वहां पर क्या बोला है वो असत से ही शुरू करता है क्या असत असद्रह सत जायता बोलता है मतलब पहरे असत ही था सब कुछ ये सब कुछ सत्य जो है अभी ये कुछ सब कुछ वो, वो इसी से आया बोलता मतलब, अरे असत से कथम सत्य कैसे सकता है कथम असत असत जाता प्रश्न पूछता है श्रुति ही पूछता है पूछने के बाद सदासीत सौम्य वग्रास इसका मतलब क्या है असत किस अर्थ में बोला असत किस अर्थ में बोला पूछा देखो वो प्रत्यक्ष के लिए जो स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है उसको सत्य बोलना लोक में रूढ़ी है ऐसा कुछ नहीं है इसको दिखाने के लिए असत बोला ऐसा व्याख्यान किया है असत को क्या व्याख्यान किया उसको ऐसा बोला समझ रहा है समझ यहां तो तो पर ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि वहां पर प्रमाणु के बारे में क्या बोलता है यहाँ पर देखो नहीं आ रहा है अच्छा भगवत गीता में बोलता बोलो बोलता हूँ नहीं, नहीं। श्रुतिशतमी शीत अग्न अप्रकाशो इति ब्रुवत प्राण्यम यदि ब्रूया तथा अर्थ गड़बड़ हो गई है बड़ा उठकर ही करना पड़ेगा नहीं तो कुछ लूज कॉन्टेक्ट हो जाता है बोलो यदि ब्रू या तथापि अर्थ श्रुते प्रामाण्य अन्यथा विवक्षित कल्यम्य प्राण्यम अपत्ते नुद्ध सवचन विरुद्ध सुनो श्रुति शतमी एक सौ वेद भी वेद वाक्य भी इति हाँ अग्नि प्रकाश हो वा श्रुति बोलने दो क्या अग्नि ठंडा है अग्नि में प्रकाश नहीं है ऐसा बोलने पर भी प्रामाण पाई थी वो प्रमाण नहीं होगा है ना यदि ब्रुयात ऐसा कभी कभी बोल सकता है तब क्या करना तथा अर्थांतरम व्यक्तम कल्पियम इसका अर्थ अलग है ऐसा बोला पड़ेगा क्यों बोला पड़ेगा क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए विरुद्ध है प्रत्यक्ष के लिए देखो विरुद्ध नहीं होना कभी भी और एक प्रमाण को पूरा जो अब जो एक प्रमाण से जो अर्थ निकला है उसको पूर्ण पूर विरुद्ध नहीं बोल सकता वस्तु एक ही है तो एक ही वस्तु के बारे में वहां पर क्या हो रहा है एक प्रमाण से नाना तो समझ रहा है दूसरे प्रमाण से एक तो समझ रहा है यह आपस में विरुद्ध पड़ता है लेकिन विषय ही अलग है वहां पर धर्म है यहां पर धर्म ही है ना लेकिन यहां पर क्या है एक ही अग्नि के बारे में सूर्य ऐसा कहा क्या विश्वास करता करता है? नहीं नहीं अब क्या करता है? उसको अर्थांतर बोलते हैं अर्थांतर, अर्थांतर ही बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रामाण्य ही नहीं रहेगा यह प्रत्यक्ष विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलते रहा ये प्रामाण्य में नहीं रहेगा है ना, ना न तो प्रमाणांतर तो विरुद्धम स्वचन विरुद्धम मतलब क्या है श्रुति जब बोलता है तब तो प्रमाण प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं को भी नहीं छोड़ना, छोड़ना, <laughs> श्रुति श्रुति श्रुति क्योंकि है, इसलिए करत है। से इसमें एक बात थोड़ी सी थी। हाँ। यदि यह तो ये स्टेटमेंट को हम एजेंटी ले सकते केवल इसको अनिर्वचनीय कहने में हमको आपत्ति है या की सत और और नहीं नहीं था और असत नहीं था ऐसे दो शब्द जो कहेंगे तो ने ने नहीं आएगा क्या ना। ना। बोलता सुनो पर सत्य आम लोग क्या जानते हैं जो स्पष्ट धीक पड़ता है उसको ही सत्य बोलता है इसलिए ऐसा नहीं था असत नहीं था इसका मतलब क्या है जब आम लोगों के अनुसार असत्य दिख पड़ता है असत्य ऐसा बोलेगा वो असत्य ऐसा मत समझो था so, है ना असत्य अभाव नहीं अभाव अच्छा। है अच्छा। इसलिए वो जब असत्य बोला अच्छा। वो क्या रखकर बोला उसको देखो अच्छा। आम लोगों को दृष्टि में रखकर है ना ऐसा कुछ नहीं है फिर ये असत ये, ये, ये क्यों बोला इनको लेकर बोला ओ वो कुछ नहीं दिख पड़ता है इसलिए इसलिए कुछ नहीं दिख पड़ता है ऐसा मत समझो है लेकिन नहीं दिख पड़ रहा है है ना हाँ। आप क्या पूछा में था का पूछा से से नहीं नहीं आ आ सकता सकता है है क्योंकि है। कुछ तो की श्रुति में आया लेकिन ये जो बोल रहे हैं वो तो उपनिषद दूसरे उसमें वाक्य है क्यों नहीं नहीं है सब कुछ में भी है क्या असा है आ, तमासी, तमसा वाला आ, ऐसा ऐसा पर है उसमें यहाँ पर ऐसा है आ, बोलते हैं ही सजा सब कुछ यहाँ से आया ऐसा आ, बोलता है आ, बोलता है रखो पूरा पूरा सुनो पूरा सुनो सुन। असदीत बोला वहां से सत आ गया ऐसा बोला हाँ। अब जो कुछ आया बोला थी। थी। बोलने के बाद वही प्रश्न उठाया कदम असत असत जा हाँ। असत से सत कैसा आ सकता है पूजा पूजा के बाद में वही उत्तर दिया अच्छा सदैव आसित सदैव आसित मतलब असत क्यों बोला क्यों बोला क्योंकि आप जैसा सत्य को जानते हैं वैसा नहीं था ठीक है ना अभी ओ इसमें भगवदगीता में क्या बोलता है ओ ना ना, ना, ना, ना, ना, ना। भगवदगीता में सत्य uh, नहीं, तो नहीं कह सकता सत्य नहीं सक सकता मतलब क्या है वो आम लोगों को जैसा कुछ ना कुछ ठीक पड़ा ये लाल है ये है वैसा है उसको ही सत्त बोलता है इस प्रकार सत्य नहीं है सत्य ना उचित है असत ऐसा भी नहीं बोलना क्यों नहीं ऐसा समझ मत समझो है है ना मतलब इसका स्वरूप अनिर्वचनीय ऐसा नहीं है है तो आप इसको नहीं है आप जिस अर्थ को रखकर है, है बोलते हैं उस अर्थ में नहीं है, ने ने ये है ना अनिर्वचनीयत्व को इस मंत्र को बार बार बोलते हैं लोग ये ना भावों को लोक के भी साथ असर ला रहे हैं हैं बोल रहा है। पर मूल मूल मूल में में में ऐसे लिखा लिखा है बार -बार इसको क्या है इसको क्या में जो लिखा है उसको ओ सब कुछ जो है उपनिषद है उनसे समन्वय करके ही लिखना है समझ रहे है ना इसका तात्पर्य क्या है देखो बोलने के बाद अनिर्वचनीय बोलते ही तीसरा है तीसरा हरेक प्रमाण हैया नहीं इतना ही बोलता है हरेक प्रमाण हैया नहीं इतना ही बोलता है अभी आप हई भी नहीं नहीं भी नहीं ऐसा तीसरा बोला और दूसरा तीसरा प्रमाण ढूंढना पड़ेगा आप तीसरा नहीं सातवा स्पष्ट रहा है हाँ जी मुझे एक असत और सत दोनों का इक्वल स्टेटस दिया है है ऐसा लगता है। ने नहीं ना ना ना इक्वल स्टेटस नहीं दिया है नहीं दे सकता है एक एक अर्थ में एक एक पद का प्रयोग किया है नहीं ये इट इट इट इट नॉट नॉट एस्केपिज्म प्लेन कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन आई आई कैन अंडरस्टैंड इसमें अनिर्वेम क्या है बोलते हम बाद में देखेंगे इस प्रकार का अनिर्वचित तो शास्त्र में नहीं है नहीं। समझ आ गया ना आपको इसलिए यहां पर स्पष्ट बोला है क्षित्रजित दृष्टान्त इतना ही ले लो क्षित दृष्टांत में क्या है प्रत्येक रजतमित नजतम दृष्टांत में बोल रहा है शुक्ति का रजत अवभाषे जब बोला शुक्ति का अर्थ है शुक्ति ही रजत का अर्थ केवल प्रतीति मैं समझा इतना ही है वहां पर रजत को ही नहीं बोल रहा है क्यों नहीं बोल रहा है बाद में देखा तो वो है नहीं इसलिए रजत को नहीं बोल रहा है न तर रजत मस्ती क्या केवल प्रतीत को बोल रहा है रजतवत औभाषते जब बोला वो प्रतीत मतलब स्मृति रूप में जो है उसको रखकर बोला है है ना यहां पर वक्त का स्पष्ट हो गया ना अभी यहां पर बाद में बौद्धमत मत खंडन में भी आता है वक्त जहां कहा आता है उसका मतलब क्या है वो सादृश्य से ऐसा बोलता है स्पष्ट है वत्कार को बोलता है वत्कार बोलता है इसलिए वत ऐसा नहीं करा वहां पर मैंने कहा ना क्या है वो कोई आ रहा है, है क्या? को, कोई आ रहा है क्या सा दिख पड़ता है मतलब सा मतलब सादृश नहीं है वो संशय है ऐसा बोल रहा संशय मतलब क्या है है ये भी नहीं सकता को भी नहीं बोल सकता ऐसा अर्थ किया है है ना लेकिन आप देखना ये संशय ठीक है लेकिन संशय क्यों आ रहा है सादृश से ही आ रहा है क्या ठीक और कोई एक प्राणी आ रही है तो देवदत्त ऐसा बोलेगा वहाज्ञ दत्त है ऐसा पर पर क्या है पर है यज्ञदत्त मैं देवदत्त ऐसा समझा इसलिए ओ देवदत्ता अंदर हो गया ऐसा बोलो ये अंदरचनी क्या यज्ञ भी नहीं स, देवदत्त भी नहीं है सोमदत्त तीसरा है क्या है और तो राम लक्ष्मण एक बहुत सादृश्य है ये राम को देकर लक्ष्मण ऐसा समझा इसलिए लक्ष्मण अनिर्वचनी और कोई और कोई राम को लक्ष्मण को देकर राम ऐसा समझा इसलिए तो राम भी अविदी है <laughs> है ना दोनों अगर है तो मिथ्या ज्ञान क्यों हो सकता है लेकिन मिथ्या मिथ्या को ही ओ, ऐसा रखने के बाद वहां पर नहीं है ऐसा मत समझो नहीं मतलब कि वो दो दो टर्म टर्म यूज़ ही ही ही नहीं नहीं नहीं कर रहे हैं का करना है को ही है को मिथ्या बताना तो फिर शब्द दो। दोनों बोला है वहां पर दो है मिथ्या मिथ्या है ये है ये है लेकिन अनिर्वचनीय मोस्ट ऑफ देम डिस्क्राइब ये ये तो पर और थोड़ा जा, ज्यादा बोलने वाले तो ये भी है ये भी है दो है ऐसा बोलते हैं वहां पर भी और एक है क्या मिथ्या है अनिर्वचनीय है ऐसा समझा समझाएगा अनिर्वचनीय दो बोलना पड़ेगा है ना इसलिए ओ इसको बोलता है ओ सत ध्यान तो बोलता है।, है ना अभी देखो अभी प्रश्न है ये आप क्यों बता रहे हैं ऐसा नहीं है क्या है ही शास्त्र में स्पष्ट बोला है बहु जगह में बोला है क्या बोला है पूछा नाम रूपों को लेकर बोलता है आत्म भूत अविद्या तत्वा अन्यत्वा तत्व अन्यवाभ्याचनी संसार प्रपंच बीजभूते रहा है एक बार बोलो बोलता हूं को क्या बोलता है आत्मभूते अविद्या संसार प्रपंच बीजभूते ऐसा बोला है ना अभी वहां पर क्या है अर्थ अभी आपका प्रश्न का उत्तर आता है धीरे धीरे आता है वहां पर ओ ब्रह्म ही है या ब्रह्म से अलग है न बोल सकने वाला बोल रहा है समझ तो गया ना ईश्वर ही है या ईश्वर से अलग है न बोल सकने वाला ना यही अनचनीय यहां पर याद रखो नहीं बोल सकने वाला बोलो अव्यक्ता हिसामाया अव्यक्ता तत्व अशक्यत्वा अशक्यत्वा अशक्यवा पर अव्यक्त पद को द्वारा माया को ही अव्यक्त बोलता है उस समय क्या है अव्यक्त मतलब जगत का बीज रूप है अलग अलग ऐसा विका प्रकट होकर नहीं है व्यक्त नहीं हुआ है नाम बीज रूप में है व्यक्त नहीं हुआ है इस अर्थ में अव्यक्त है इट एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन समझ आ गया आपको दूसरा माया को अव्यक्ता ही सहा माया तत्व निरूपण से अशक्यत् बोला है इसका मतलब क्या है? माया को ईश्वर ही है या ईश्वर से अलग है न बोल सकने वाला बोल सकने वाला कौन है कोई पुरुष मतलब पुरुष बुद्धि के अनुसार ये पुरुष इसको ये भी नहीं बोल सकता ये भी नहीं बोल सकता निरूपण नहीं कर सकता स्पष्ट रूप से यही है ईश्वर है ऐसा भी नहीं बोल सकता ईश्वर से अलग है ऐसा भी नहीं बोल सकता इसलिए अव्यक्त है व्यक्त ही कर सकता व्यक्त नहीं कर सकता, सकता मतलब क्या है निरूपण नहीं बोल सकता किस अर्थ में लिया नहीं सा माया, माया अनिर्वचनी है ऐसा नहीं जी अव्यक्ता तत्व अन्य निरूपण से अशक्य तो तो जो है है है उसके ऊपर बोला ना, नहीं बोला बोला माया को, माया माया माया ही ऐसा ना ये को दोनों एक ही है जी अव्यक्त क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए वो माया है ऐसा बोला और माया अनिर्वचन है ऐसा बोला ऐसा नहीं कह सकते क्या ऐसा नहीं जी देखो माया को ही अव्यक्त ऐसा पर्याय पद है है ना लेकिन अव्यक्त पद को ले को ले लो अव्यक्त पद को लिया माया ऐसा भी एक अर्थ है है ना लेकिन योगिका अर्थ एक है योगिक अर्थ मतलब क्या है व्यक्त न कर सकने वाला व्यक्त करना न कर सकने वाला मतलब नहीं बोल नहीं बोल सकता यह अव्यक्त मेरा नाम भव्यक्त है नहीं बोल सकता हूं ऐसा इस प्रकार स्मार्ट हो गया ये बोला है, एक है बोला एक हो ना अभी अभी प्रश्न है देखो देखो जी तत्व अन्य ध्यान निर्वचनीय बोला है हम सब लोग जानते हैं ईश्वर से अन्य जो कुछ है ऐसा बोलता है वो असत्य है ईश्वर एक ही सत्य है इसलिए ईश्वर है ईश्वर से अन्य है उसको अन नहीं बोल सकता हूं इसलिए अनर्वचन है ऐसा बोला तब यही अनर्वचना तो चलिए ना यही अनवचन किया गया चित्त में जो बोला ही नहीं बोल सकता नहीं नहीं बोल सकता वही आ गया ना स्पष्ट देखो वो जो बोल रहे हैं रजत के है ले लो वो देखा है ये भी एक ज्ञान रखा मिथ्या ज्ञान सब मत बोलो अभी वो ज्ञान रखा अभी नहीं है ऐसा भी एक ज्ञान आया इसलिए दोनों को ये, ये भी नहीं, नहीं बोल सकता वो भी नहीं बोल सकता इसलिए तीसरा एक है, सब बोला। वो है, ये सब बोला। ना अभी वो पूछ रहा है मैं उसका खंडन करने के बाद वो पूछ रहा है देखो भाष्यकार बोल रहे हैं नाम रूपों को आ, तत्नवाभ्याचनीय बोला है है ना? क्या है? है। ना? क्या ब्रह्म वो एक ही है। सत् जो है वो है। क्योंकि आकाश प्रपंच तस् परेण कार्य कारण परम ब्रह्म। अन्य व्यरेके अभाव कार्य अन्य बोला अन्य बोला तब असत हो गया इसलिए वहां पर सत असत ऐसा बोल रहा है ना सत अंदर है तो सत्यामचनीय मतलब क्या है रजत को देखा इसको रखकर सत बोला है नहीं देखा इसको रखकर असत बोला है है ना वहां पर भी सत्सत है यहां पर भी सत्सती है अन्यत बोला है अन्यत जो है तत्सत है अन्य असत्य है इसलिए उसी को बोल तो प्रश्न मालूम हो रहा है ना अभी प्रश्न मालूम होने के बाद देखो यहां पर तत्वान्यवाभ्यामचनीय क्या है देखो ऐसा है या नहीं ऐसा नहीं है पूरा पूरा अलग है शास्त्र से हम समझते हैं कि ये, ये है लेकिन क्या इसको अपने अनुभव में नहीं देखने के वजह से एक बार इधर से देखते तो ऐसा लगता है उधर से देखते वैसा नहीं अनुभव अनुभव कुछ भी नहीं है अनुभव भी नहीं है कुछ भी नहीं स्पष्ट है देखो घटा और मृत को देखो ब्रह्म तक नहीं जाने का है यहां पर स्पष्ट हो जाता है घट है मृत है यहां पर मृत कारण है उपादान कारण है घट उसका कार्य है।, है ना हम सब लोग स्पष्ट देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है कि घट मिट्टी से अलग नहीं है घट मिट्टी ही है घट मिट्टी ही है हो गया ना घट मिट्टी ही है इसको याद रखो अभी घट के बोर देखो घट को देखा घट मिट्टी ही है ये भी देख रहा है, लेकिन घट में व्यवहार को देख रहा है घट उत्पन्न हुआ घट नष्ट हुआ घट में रंध्र हो गया इसमें पानी भर के रखा यह सब कुछ है व्यवहार है लेकिन घट मिट्टी ही है आप मिट्टी ही है ऐसा कहा क्या मिट्टी में व्यवहार हो सकता है क्या मिट्टी उत्पन्न होता है क्या मिट्टी नष्ट होता है इसमें रंध रो जाता है मिट्टी में क्या पानी रख के भर के रख सकता है कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है घड़ा मिट्टी ही है लेकिन वो घड़ा में होने वाला व्यवहार मिट्टी में नहीं होता है, है मिट्टी व्यवहार नहीं है स्पष्ट हो गया अभी इसलिए वो मिट्टी के बारे में दृष्टि एक ही है घड़ा के बारे में दो दृष्टि है रहा है अभी देखो के बारे में दो दृष्टि क्या है व्यवहार दृष्टि स्वरूप दृष्टि कारण दृष्टि व्यवहार दृष्टि से देखा तो क्या अन्य है ऐसा लगता है क्यों मिट्टी में व्यवहार नहीं होता है अन्य ऐसा स्पष्ट बोले बोल देंगे ऐसा सोचा तो नहीं बोल सकता क्योंकि स्पष्ट मिट्टी है <laughs> समझोगे ना इसका मतलब ओ कार्य के बारे में दो दृष्टि है अनेक अनेक अनेक शब्द शब्द शब्द शब्द वो वो आता है है कि पहले एक ही शब्द था वो शब्द में है। अनेक है ना अभी जो बोला यहां पर कार्य के बारे में दो दृष्टि है प्रत्यक्ष व्यवहार दृष्टि और कारण दृष्टि वो घड़ा मिट्टी में तो दोनों प्रत्यक्ष है इसलिए हमको मुश्किल नहीं होता है। समझना आसान से समझ सकते हैं यहां पर क्या है हम देख रहे हैं व्यवहार हो रहा है घड़ा में मिट्टी में नहीं होता है तो भी घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है दोनों वो देख रहे हैं। इसलिए है मिट्टी के दृष्टि से घड़े घड़े के दृष्टि से देखा तो मिट्टी से अन्य बोलना पड़ता है स्वर्ग दृष्टि से देखा तो मिट्टी ही बोलना पड़ता है इसलिए तत्व अन्य अनिर्वचनीयत्व है इसीलिए नाम रूप अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय के अर्थ में यहां पर मिट्टी घड़ा मिथ्या नहीं है मिथ्या घड़ा कौन है देखो जो मिट्टी से अलग है वो मिथ्या है क्योंकि वो अभाव है तो भी मैं देख रहा हूं सब बोला तो मिथ्या है ये जो जो आप दर्पण का आ, जो दर्पण, दर्पण आ, का उदाहरण देते हैं में बड़ा रिसर्च कुछ नहीं है उसमें क्या है सिर्फ नाम रूपों को अलग करके दिखाना शंकराचार्य क्या बोलते है नाम रूप उतना ही स्वतंत्र रूप से देखा वो सिर्फ शब्द बुद्धि है नहीं प्रॉब्लम यह आती है देखते हैं हम स्वर्ण का अलंकार कोई तो आयने वाला जो दिखने वाला वो इच्छा है इसमें तो कोई कोई नहीं है है ना? लेकिन जो हमारे व्यवहार में आभूषण आता है और वो सोने का बना हुआ है हमारी स्वर्ण दृष्टि नहीं रहती अलंकार दृष्टि रहती तो है अलंकार भी इच्छा हो गया ना वो अलंकार भी क्या और कहीं चला गया आपने इतना रखो जी वहां पर एक आभूषण है दर्पण में भी आभूषण है अभी दो आभूषण है दर्पण में रहने वाला आभूषण इस दो इसमें बाहर रहने वाला आभूषण में फर्क क्या है एक में सोना, है, सोना में नहीं, है। नहीं है सोना जिसमें नहीं है उसी को बोलता है मिथ्या मिथ्या पद का मतलब ही वो है मिथ्या मतलब क्या है वस्तु नहीं है सिर्फ दिख पड़ता है जब आप विवर्त को भी हमको समझाएंगे ना तब तो शायद ये ज्यादा देखो जी ये विवर्त ऐसा मन में कुछ ना कुछ आप और रुझ सर्फ को रख लिया उसको छोड़ दो आप यही विवर्त है अल्टीमेटली तो अलंकार दृष्टि को जाकर और अलंकार का प्रश्न क्या है अलंकार का क्यों लेके आ रहे हैं लेट इज नॉट कंफ्यूज द इश्यू अलंकार को लेकर आना जरूरत ही नहीं है ये एक आभूषण है ये एक आभूषण व्यवहार योग्य है। है? है। इसका मतलब क्या है? ओ, पड़ता अंगूठी को इधर ही रख सकता है इधर नहीं रख सकता है। माला को इधर ही रख सकता है इधर नहीं रख सकता है अलग अलग है लेकिन व्यवहार योग्य है इसमें सोना है इसलिए व्यवहार योग्य है याद रखो नहीं निरात्मकम भूतम किंचित व्यवहार आया जिसमें सोना नहीं रहता है वो व्यवहार को नहीं मिलता है इसलिए सोना से अलग नहीं है वो व्यवहार सत्य जो है वो सोना से अलग नहीं है इसलिए जगत व्यवहार जो जिसमें हो रहा है वो ब्रह्म से अलग नहीं है ब्रह्म से अलग है, है तो अभाव है उसमें व्यवहार नहीं हो सकता समझ गए ना yes. उसी प्रकार इधर भी वो इसलिए शंकराचार्य क्या बताते हैं वो बिना ब्रह्म जो है उसको शब्द बुद्धि शब्द बुद्धि ऐसा कार्य बिना ब्रह्म बिना मिट्टी बिना सोना यह शब्द बुद्धि है देखो इसका मतलब क्या है अंगूठी घड़ा यह शब्द बुद्धि है वस्तु दृष्टि से देखा तो मिट्टी ही है ना इसलिए सिर्फ विकारों को ले लिया तो पूरा पूरा मिथ्या है, है ही नहीं लेकिन दीपा है ऐसा है ना अभी यहां पर वो मिथ्या ही होना वो क्या है दर्पण को दिखाया लेकिन यहां पर बाहर जो है वो मिथ्या नहीं है इसलिए मिथ्या है व्यावहारिक सत्य है सोना है तीन है भी लेकिन तीन भी नहीं है दो ही है क्योंकि वो आब, वहां पर आभूषण है ये है जो बोला स्वर्ण स्वर है बोला आभूषण स्वर्ण ही है इसलिए तीन नहीं है दो ही है मिथ्या है है वस्तु अलंकार करते वक्त भी वो है अलंकार करते समय भी क्योंकि व्यवहार में आ रहा है व्यवहार में आ रहा है है ना इसलिए अभी उसको देखो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे उसको छोड़ो मिथ्या है छोड़ो उसके बारे में क्या है व्यवहार के दृष्टि से देखा तो सोने से अला अधिक पड़ रहा है कारण दृष्टि से देखा तो सोना ही है उसी प्रकार जगत को दो दृष्टि से देख सकते हैं क्या क्या दृष्टि व्यवहार दृष्टि स्वरूप दृष्टि है ना वो व्यवहार दृष्टि क्यों है जगत को जगत का स्वरूप जो है ब्रह्म उसमें व्यवहार नहीं है जगत ब्रह्म से नहीं है लेकिन व्यवहार है इसलिए जगत के बारे में क्या बोलना चाहिए? अदर बीच नहीं बोलना समझ आ रहा है यहां पर व्यावहारिक सत्य मतलब क्या है व्यावहारिक सत्य कुछ लोग क्या गड़बड़ करते हैं मालूम है और प्राथिभा सत्य व्यवहार सत्य सब कुछ मिथ्या सब कुछ एक ही है उनको हम बोल रहे हैं ना व्यवहार सत्य को मिलता है ऐसा अरे क्या बाप रे मिथ्या अलग है व्यवहार अलग है मिथ्या में कारण संबंध नहीं है व्यवहार सत्य में कारण संबंध है इसलिए व्यवहार सत्य में अनर्वचि आता है मिथ्या में नहीं आता है ऐसा देखो तो प्रातिभास सत्य भी मिथ्या नहीं है याद रखो इसका ज्ञान है वो सत्य हाँ। तो हाँ। भी शास्त्र इसको मिथ्या नहीं बोलता है ये बहुत मुश्किल है समझना प्रातिभा को भी मिथ्या न मानना है उसको भी मिथ्या है देखो क्या मुश्किल है मुश्किल बिल्कुल नहीं है आसान है देखो का ले मरीचिका है का ही नहीं है, मिथ्या मतलब क्या है? वो जिसका ज्ञान बाद होता है बाद में वो मिथ्या है मरीचिका को मरीचिका ऐसा समझा बाद में मरीचिका नहीं रहेगा क्या हमारे लिए सबके लिए रे आप मरीज का जानने के बाद भी मरीज का है मिथ्या क्या है मरीजिका को पानी ऐसा समझा ये पानी मिथ्या है इसी प्रकार स्वप्न में जो स्वप्न देखा वो मिथ्या है लेकिन ये स्वप्न का जब ज्ञान है वो मिथ्या नहीं है ये ये, ये दुष्टांत सही है ठीक नहीं है क्यों यार्त तो पूरा पूरा अलग है क्योंकि महापुर स्वप्न पूरा पूरा प्रातिभा सत्य पूरा पूरा मिथ्या है क्योंकि उसमें तो बिल्कुल ही परमार्थ परमार्थ है है। है, है नहीं नहीं ना? ये बात अलग स्वप्न को देखा वो ज्ञान जो है वो है वो हमेशा है। ये बाधित नहीं होता है लेकिन स्वप्न के वस्तु जो है सब कुछ बाधित होता है ना वो सामने वाला ऐसा नहीं है प्रातवा सत्य मरीज का ऐसा नहीं है इसलिए Hmm. मरुभूमि में हम जाते रहते हैं वो मरूभूमि जो परिचित है वो बोलता है ये पानी नहीं है मरीच का है ऐसा बोलता है पानी नहीं है मरीच का है जो बोलता है वो यथार्थ ज्ञान है और पानी ही है ऐसा जो समझता है वो पानी मिथ्या है मरीच का मिथ्या नहीं है समझेगा ना आपको इसलिए यहां पर ये घड़ा ये वो मुझे घड़ा मिट्टी है ऐसा जानने के बाद घड़ा नहीं दिख पड़ेगा घड़ा नष्ट हो जाएगा नहीं है इसलिए देखो इसलिए मैं बोलता हूं ना शंकराचार्य इतना केयरफुल है रामचंद्र रामचंद्र ऐसा रूल करो ओ शंकराचार्य जहां कहा आपको प्रश्न उठता है ओ शायद यहां पर शंकराचार्य स्पष्ट नहीं है हम कुछ खोजते कुछ बोलेंगे मत करो और कहीं ना कहीं बोलता है हा पर अवस्तु मतलब क्या है किसको अवस्तु बोलना तदित द्वितीय चंद्र से अत न दृश्यते जिसको चालीसा नहीं है वो दूसरा जो जिसको दूसरा चंद्र को जो नहीं देखता है वो अवस्तु है देखो ये, ये बात देखो उसमें दो चंद्र मिल गया दो चंद्र को देखा दो चंद्र है उसमें दो चंद्र चंद्र नहीं एक ही है मैं कौन सा चंद्र चंद्रिया कौन सा चंद्र सत्य है और कौन सा मिथ्या है मिथ्या मतलब कौन सा कौन को, को, वस्तु है कौन वस्तु नहीं है क्लियर देखो ये 40 आ गया तो दो चंद्र दीख पड़ता है है ना दिख पड़ा दोनों चंद्र देख रहा है है ना दोनों चंद्र जब देखा चंद्र तो एक ही है इसलिए कुछ ना कुछ दोष है अंक में लेकिन किसको छोड़ना दो चंद्र में किसको छोड़ना प्रश्न है कौन सा सत्य है कौन सा मिथ्या है एक प्रश्न अभी मिथ्या कौन है ऐसा प्रश्न पूछा कौन सा है पूछा बोलते है जिसको दोष नहीं है आंख में वो जिसको नहीं देखता है वो मिथ्या है <laughs> तो ये माया को भी कहा है समझ आएगा आपका वो जिसको नहीं देखता है वो अवस्तु है वो भी जिसको देखता, देखता समझ में आपको नहीं। जो उसको नहीं देखता है वो मिथ्या है बोला वो वस्तु है अभी वो मिट्टी ही है ऐसा जानने के बाद गहरा नहीं भी पड़ेगा क्या में पानी नहीं है ऐसा देखने के बाद भी का दिख पड़ता है पानी सा दिख पड़ता है लेकिन पानी नहीं है मालूम है इसलिए प्राधिभा सत्य बोला में क्या है सत्यंचा, सत्यंचा, सत्यंचा, लिखा है भाष्य सत्यंचरतं सत्य मौत इसको भाष्य लिखा है व्यावहारिक सत्य हो गया प्राधिपास सत्य हो गया वही सत्य सत्य बोलते हैं सत्या बोलते है। सत्य सत्य सत्ता इसका भाव वो सत्य उसमें है लेकिन ये पर व्यक्त हो रहा है जब व्यक्त होता है तब सत्य सत्या सब कुछ बोलता है सत्ता उसका आधार है हाँ सत्ता उसका क्या? सत्ता का भाव जो है वो सत्य है स्वामी जी संसार माया या माने कहा है संसार आवस्तु है ये एकदम स्पष्ट है जी ये एकदम स्पष्ट है हमारा डेफिनेशन है पति पत्नी क्या डेफिनेशन है जी पत्नी पति ऐसा एक वस्तु है क्या इट्स ए नोटेशन वस्तु नहीं है लेकिन लड़का नौजवान बूढ़ा बोला वस्तु है पति वस्तु नहीं है पति एक नाम है पुरुष वस्तु है पुरुष वस्तु है स्त्री वस्तु है लेकिन पति पत्नी नाम है है ना इसलिए यहां पर देखो ओ भाष्यकार जो कह रहे हैं अन्यत्वा तत्व है जब बोल रहे हैं वहां पर तत्व क्या है अन्य अन्य क्या है इसको तत्व क्या है अन्य क्या है देखो अन्यत क्या है पूछा तत्व तो ब्रह्म ही है कारण है ब्रह्म को भी मत जाना किसी भी कारण उपाधान कारण ले लो तत्कार है अन्यत क्या है कार्य है लेकिन कैसा कार्य है स्वतंत्र कार्य नहीं है दर्पण में दी वाला नहीं है क्या है कारण के साथ रहने वाला कार्य है <laughs> मतलब कार्य को ही स्वतंत्र नहीं देख रहा है यानी धर्म को धर्मी के साथ देख रहा है हा धर्म को धर्म के साथ देख रहा है है ना उसको बोलता है व्यावहारिक सत्य उसको बोलता है व्यावहारिक सत्य अभी जो व्यावहारिक सत्य है ये वो व्यवहार की दृष्टि से ही देखा तो अन्य साथ दिख पड़ता है नाम रूप व्यावहारिक सत्य नामरूप व्यावहारिक सत्य अन्य सा पड़ता है लेकिन कारण दृष्टि से देखा तो अन्य नहीं है ऐसा जानते हैं हम जानते हैं वो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है हम जानते हैं उसको वो ब्रह्म और जगत वो अप्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष है, यह है। यहां पर मिट्टी घड़ा दोनों प्रत्यक्ष है ये थोड़ा आपको तकलीफ किया तो आप सब लोग जानते हैं भाप रखो बर्फ पानी भाप में जो अलग अलग व्यवहार है अलग अलग नाम रूप है है ना और वहाँ पर ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं है में तो भी वो अलग नहीं है लेकिन कोई जो साइंस बिल्कुल नहीं जानता है वो इसको स्वतंत्र रूप से ही देखता है एग्जांपल था ना कि तिविर होते हुए जब दो दिखता है हुँ. तो उनको मालजिन को है मालूम हो गया फिर भी उनको दो दिखता है उसके है हाँ जैसे है जैसे है। वो भी बोलता है मेरे दोष में दोष है ऐसा जानता है ना इसलिए यहां पर ये द्विचंद्र ज्ञान के बारे में देखो अभी आपने पूछा ना द्विचंद्र ज्ञान में क्या है वहां पर जगत जो है ये व्यावहारिक सत्य है प्रकृति कार्य है व्यावहारिक क्या है ब्रह्म ही एक विकार के साथ दिख पड़ रहा है ब्रह्म में विकार नहीं है मिट्टी में विकार नहीं है लेकिन निर्विकार मिट्टी ही विकार के दृष्टि से दीख पड़ रहा है।, है ना जब विकार के साथ दिख पड़ता है तब तो व्यवहार योग्य है जब विकार के साथ नहीं रहता है तो व्यवहार योग्य नहीं है इसलिए विकार व्यवहार दोनों साथ साथ जाते हैं निर्विकार अव्यवहार है ना दूसरा चंद्र जो है वो व्यवहार योग्य नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा तो ये सारी बातें कैसे घटती करती हा वहां पर देखो वहां पर दृष्टि दोष है यहां पर ऐसा नहीं है वस्तु ही ऐसा है देखो मिनट पर घड़ा है मैं ऐसा क्या दो घड़ा दिखा ये दूसरा घड़ा वस्तु है? है। यहाँ पर ऐसा नहीं है मेरा मतलब है कि जब हम आग बंद कर दे दो घड़े दिखते हैं और जब कारण से अलग हम दिखते हैं वो व्यवहार योग्य होता है तो दोनों का पैरल कैसे हम नहीं जी जो कारण के साथ है वो एक ही व्यवहार योग्य है स्पष्ट हो गया ना कारण के साथ नहीं रहा तो व्यवहार योग्य नहीं हो सकता है चंद्र, चंद्र भी कार्य है लेकिन के कारण के साथ है इसलिए हमको प्रकाश देता है चंद्र भी दूसरे तरह से दूसरा चंद्र भी नहीं मां को अरे जो आर्योग्य चंद्र है उसकी बात छोड़ो तो अच्छा छोड़ो मां वो दृष्टंत को लेके आना जरूरत नहीं है ये तो चर का पूछ रहे ना हां सो अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर बोथ दिस एग्जांपल्स बिकॉज़ ब्यूटीफुल द आई मीन द्विष्टन आई मीन द्विचन्द्र केस द एक्चुअली द दोष इफ आई टॉक लाइक आई कैन से इज अ द परसीवरस आई Unless unless the the the The the the. perceiver actually corrects his eyesight, he will not not be able to to see one one, Chandra, which is is is is is is ultimate truth. example, we are talking about basic e basic problem problem what is perceived. And what is perceived, perceived, and person who is perceiving get Now the basic problem is, again, came to the this because जो दूसरा नहीं देखता है वो वाला है देखो एक, इस, एक, एक, एक, एक मिनट एक पर ज्ञान में क्या बताना चाहता है सुनो यहाँ पर क्या है वो अज्ञानी अज्ञानी की दृष्टि यहां पर चालीस वाला दृष्टि दोनों एक रखा है ना अज्ञानी इसको अलग सा देख रहा है ब्रह्म को और कहीं बिठा दिया जगत को स्वतंत्र देख रहा है वो देखा इसलिए वो व्यवहार योग्य नहीं है ऐसा नहीं है जो व्यवहार योग्य है उसको ही वो ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता तो भी ब्रह्म से अलग ऐसा वो दिमाग में रखा है है ना इसलिए उसको उसके बारे में क्या होता है शास्त्र से सुनने वाला एक जगत है शास्त्र जो सुनाता है वो जगत एक है वो क्या है वो ब्रह्म के साथ रहने वाला जगत मतलब ब्रह्म ही है जो वो है वो, वो कैसे वो कोई है ना वो ये क्या सोच रहा है और ब्रह्म और कहीं है और दूसरा सोच रहा है ना इसलिए वो ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है इसका तो मतलब क्या है दो चंद्र जो देख पड़ रहा है वो चालीस वाला को वहां पर दो नहीं है एक ही है लेकिन आप दो देख रहे हैं शास्त्र में जो सुनता है शास्त्र से जो सुनता है वो एक है आप जो देख रहे हैं दूसरा है शास्त्र में जो बताता है उसको रखो मतलब इसको आप जो देख रहे हैं उसको इसमें पर्वली करो है ना अलग नहीं समझा अलग नहीं समझने के बाद ब्रह्म एक ही बच गया <coughs> ब्रह्म एक ही बच गया मालूम हो गया ना आपको यहां पर स्मॉल कैटेगरिकल वन कैटेगरिकल टू एंड इक्वी वोकल इक्वल आई एम यूजिंग थ्री वर्सरिकल वन कैटेगरिकल टू एंड इक्वी वोकल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 बोलो श्रुतिस्मृतिपुराण आल भगवत् लोकशंक शंकर शंकर्यशवरायण सूत्र भाष्यौ वंदे भगवत पुनः देहाया दक्षिणा कभी नीचे नीचे चला गया तो भरवा नहीं ना नहीं कोई नहीं